अर्चन्ती अर्क्रम् अर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतो उद्वन्श ये मे रेमान्यविद्वद्गणन् उपस्थित सज्जनों माताओं आपको सिद्धांतों के विषय में और सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के विषय में विशिष्ट परिज्ञान होना चाहिए वैदिक सिद्धांत मंतव्य मान्यताएं और अन्य भिन्न मतों की मान्यताएं उनके सिद्धांत इनका तुलनात्मक अध्ययन करके सत्य असत्य को विचारने की पद्धति रीति आनी चाहिए वैदिक सिद्धांत मंतव्य जैसे कि आर्य समाज के दस नियम एक कामन मंतव्य दर्शनों उपनिषदों वेदों में वर्णित सिद्धांत विद्याए वो क्या क्या हैर अन्य मतो मन्त्व उनकी विद्या कैसी है उसमें गुणदोष क्या है इतो परिजान चाहिए दर्शनों उपनिषदों में जो विद्या है इन में जो सिद्धांत मंतव्य है उनके जानने मनन करने व्यवहार में लाने से व्यक्ति लौकिक उन्नति कर सकता है और मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है अन्य मतों के जो भूगोल में वर्तमान है उन मंतव्यों के मानने से उन पर चलने से कोई भी व्यक्ति लौकिक उन्नति और मोक्ष के ईश्वर की, की प्राप्ति नहीं कर सकता ये सार रूप है आपका क्या विचार है कभी ऐसा सोचते हैं आप हाँ जी आप बोलेंगे कभी ऐसा सोचते कोचते हैा विचारते आप न सोचते क्या विचारते हो अथवा आपको संशय रहता होगा कि हम सुनते हैं पढ़ते हैं पर इतना निर्णय नहीं के ऐसा होता अथवा आप इस में सोचते ही नहीं हो या प्रारम्भ करते हूं विचारणा और ऐसी है कि हम अभी निर्णय नहीं कर सकते। या करना ही नहीं चाहते। अपना अपना बताओ क्या सोचते वा? क्या निर्णयते कवि या नहीं कर्त हा जि बोलो विचारितु अज्ञानता निश्चित अपि बोलो निर्णयते या हा कतीत है हा जि बोलो निर्णयते या काम निर्णय शाब्दी बता निर्णय आता हा हा जि बोलो किया है नया न कि प्रकार निर्णय सिद्धान्तो हि ये लौकिक उन्नति मोक्ष प्राप्त बा प्रकार निर्णय आ बोलो मे निर्णय है अन्य मन्तव्यो मतो मुक्ति न सौकिक उन्नति आप बता विचारा न अपि बोलो विचार सिद्धान्तो देश ले ये बेचा बोलो ये बे हिमी सिद्धान्तो पी प्राय व्यक्ति सकता न असहता हा जि बोलो आध्यात्मक उन्नति वैदिक सिद्धान्तो मि सक विचार हा जि बोलो लौक उन्नति अधि संशयत्मक उन्नति विषय अच्छा लौकिक में संशय कैसे रहता है वो दिखाएं तो करके भाई ये ये रूपरेखा आती है सामने संशय की संशय इस रूप में आता है की लौकिक उन्नति में तो संसार बढ़ चढ़ के है लौकिक उन्नति में संसार बढ़ चढ़ के है। अच्छा लोगों ने अपने आपको समृद्ध किया है अच्छा एक बात है जानने की लौकिक उन्नति क्या है ए, इसको लेना चाहिए पहले लौकिक उन्नति धर्म के न्याय के माध्यम से जो लौकिक उन्नति की जाए और जिससे लौकिक उन्नति से मोक्ष भी सिद्ध हो वो तो है लौकिक उन्नति और नहीं तो नहीं है आप अपना विचार सुनाओ फिर से बोलूक मान्यताओं के अलावा और किसी मान्यता से लौकिक उन्नति भी संभव है तो इसलिए बस वो जो आपको दिखाई देती है वो उन्नति है भी नहीं <laughs> और परिभाषा ये है कि जिस को हम उन्नति कहते हैं वो न्याय और धर्म से होनी चाहिए चाहे भौतिक विज्ञान हो धन संपत्ति हो व्यवसाय हो जितनी भी उपलब्धियां लौकिक होती हैं जो आज हैं वो सब की सब धर्म के द्वारा होनी चाहिए करोड़पति बनना है वैज्ञानिक बनना है जितनी भी व्यवसाय ऐसे हैं साधन जुटाने हैं वो न्याय धर्म यदि माध्यम, माध्यम धर्म नहीं है तो वो लौकिक उन्नति हुई जो भी हो उसमें अच्छा भी मिले रहते हैं रते है से ईश्वर की प्राप्ति होती है लौकिक उन्नति लौकीक धन सम्पत्ति उपर्जित कैान सब प्रकार से शक्तिशाली बने हम, ह सङ्ग्रना राजनीति अधिकार कर तो जिन, जिस माध्यम से ईश्वर प्राप्ति भी होनी यदि ईश्वर काप्ति साधन बनती लौक उन्नति कहला यदि ईश्वर प्राप्तिाधक बनती लौकिक उन्नति न स इसी कारण से वैशेषिक दर्शनकार ने ये बात कही यतह अभ्युदय निशेष सिद्धि सधर्म क्या समझ में आया क्या है जिससे अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति और निःश्रेयस आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष की उन्नति होती है या मोक्ष होता है वह धर्म है ये निर्णय लिया अब दोनों उन्नति न्याय धर्म के माध्यम से होती है या नहीं हो रही है या नहीं ये प्राय परीक्षण लोग नहीं करते उनको सम्पन्न देखा जाता है वैज्ञानिक देखा जाता है बुद्धिमान देखा जाता है बहुत कुछ देखा जाता है तो उस समय इसका कोई परीक्षण नहीं किया जाता इस व्यक्ति ने जो संपत्ति उपार्जित की ये भौतिक वैज्ञानिक बना या शरीर से बलवान बना ये राजा बना ये उच्च कोटि का विद्वान बना अपने वो न्यायपूर्वक बना या अन्यायपूर्वक एक तो ये बात है और जितना ये बना उस स्थिति पञ्चा का उन्नति कोक्ष प्राप्त करसेगा का स्तर प्राप्ति यदि तो ठीक नहीं होती तो उसको हम नहीं कहते उसको उ सफलता नहीं कहते लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष क्या है जिस उन्नति से लौकिक उन्नति से और जिस ईश्वर प्राप्ति से ऐसा कहना चाहिए दुख हट जाते हो समस्त और नित्यानंद की प्राप्ति होती हो वो तो ठीक है ये दो प्रयोजन सिद्ध होते हो लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति ठीक है और जिसे दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं होते वो लौकिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति नहीं है अब एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखो इतना होते हुए भी अर्थात भूगोल में ऐसा संप्रदाय ऐसे नियम संविधान नहीं मिल रहे जिससे लौकिक उन्नति भी हो जावे और ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष भी हो जाए नहीं मिल रहे वैदिक धर्म को छोड़ के परंतु देखा गया कि वैदिक धर्म को आचरण में लाना और उसे विपरीत का परित्याग कर देना पूरे समर्पित भाव से पूरा उसके समर्पित हो जाना वैदिक धर्म में प्राय व्यक्ति ही मिलेगा या नहीं ऐसा और जिनकी आज उन्नति देखती लाखों लोग संलग्न हैं, लगे हुए हैं उन लोगों में हजारों लोग तनम धन से समर्पित हैं हजारों लोग और उनके मन में ये बात है कि निश्चित रूपेण हम स्वर्ग में मुक्ति में चले जाएंगे निश्चित रूपेण हम अपने जीवन में सफल होंगे इतना उनके मन में विश्वास बैठा हुआ है हजारों लोग तन मन धन से समर्पित नन उन्हीं करते अब ये हम जो देख कर आए ब्रह्मा कुमारियों का ले लो इनके कथनानुसार पांच लाख कितने व्यक्ति इन् में भाग लेते रहते इनके संस्थाओं में मिले हुए काम करते उनमें आप देखेंगे कि एक माताजी है तो वो आदेश देती है ये काम करो ये नहीं करो वो पूरे के पूरे लोग जैसा जला वैसा उमे वाद विवाद नही और उसको करते रहते हैं जिसका निषेध है उसको छोड़ देते और ये हजारों लोग तनमधन से दिन रात लगे रहते और वैदिक धर्म में एकाध व्यक्ति को छोड़ दो हजारों में कोई भी व्यक्ति उनकी बाति समर्पित नहीं है ना वहाँ अनुशासन का पालन है कुछ नहीं न वो तनमनधन को निष्काम भावना से झोंक आओ ऐसा नहीं है एकाध एकाध व्यक्ति को छोड़ो क्या अभा बत का हा हो व्यक्ति मोन बाति तन्व धन जोंकता हो झोकता अनुशासन महता यो इ पडते है इ पडक चले गे उ चार पाचको ढेक ये पूरे समर्पित है अनुशासन मे रते हैर मिलेगे आपी स्थिति य वर्तमान आपके अंदर वो स्थिति नहीं है जैसे उन लोगों की जि लोगो जिने समर्पित है ने और जन बहु देते अनुशासन पालन परिश्रम कते है पूरे दिन मे उपे नमत्र काते अन सारी व्यवस्था देखे आपश्चर्य इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं दो भाग है उनके एक ऊपर का अब पर्वत का है एक अब रोड नाम से अब रोड नाम से अलग भी भाग है नगर भी है वो ऊपर भी नगर है उनके अलग भी भाग है तो नीचे वाले भी भाग की बात सुनाता उनके भोजन के जैसा सुनाया इतने साधन है थोड़े से काल में पंद्रह व्यक्तियों का भोजन बना तैयार कर ले आधुनिक यंत्र लगाए हैं उन्होंने सूर्य कीर्जा ह व्यक्ति वा भागं सुनारा हैले पूा चार ह व्यक्ति का, का भोजन या दैनि दैनक भोजन यदि मानो एकोनो महो आगा इ भोजन और उस भोजन मे गी गी शिडी ऐसि ऐसि चि पूरी नेते इ ध्यान इतना ध्यान देते जो शाक को शुद्ध आदिने वे भोजन ते वे लगभी सैको लोग लगे हे यन्त्रो भोजन बनाते व्यक्ति बे बे पात्र हैको बना ला है। चौड़ा उ आयोजन कि लम्बी चौडी व्यवस्था हैको दे व्यक्ति बस उनके साथ संपत्त हो जाता आकृष्ट हो जाता उनके मन में यह बात बैठ गई कि हम सफल हैं और जिससे पूछो कि आपको कितने दिन हो गए या आए हुए और आपको क्या अनुभव हो रहे कहता है मैं दिन से हूं, वर्ष मन ह पद्रर्षे हसे ह पतीसीस जने वर्षे जो भीको क्या अनुभव मि संपदा कुछा कहते मर्य आसमाजमे भीया या भीया सम्यूढने पश्चात् या आने पश्चात् मुखे पूरि सफलता मिली औरी भी, भी मिले, और कहीं भी नहीं मिले। ये दिमाग काम जिस किसी से पूछो और वो व्यक्ति जो बाहर से आते हैं कोई भी जैसे हम गए तो उसको एकदम प्रेरणा देते हैं आप इसको देखो और इसके साथ संबद्ध हो हो जाओ इन ई मान्यताओं को मान के चलो देखो इतनी प्रेरणा देते हैं उस व्यक्ति को झट से इसको अपना बना दो ये उत्साह से बड़ी लगन से करते जिस किसी व्यक्ति आप देखेंगे वैदिक धर्म का कुछ लोगों को गे वैदक धर्मे ये लगन नहीं देखी जाती कुछ लोगों को जो सत्य मानया लन नै इव अोग मा गृहस्थ लोग हैं। माता पिता भा बहन इ दिमाग और गृहस्थियो दिमाग आकाश पताल का अन्तर अपने यहां वैदिक धर्म में माता की पिता की भाई बहन की संबंधियों की एकाद परिवार को छोड़ो हजारों में किसी की लगन नहीं किसी के तड़फ नहीं कि इसको मारिया से माजी बना दो इसको वैदिक धर्म में बना दो नितांत दिवालिया निकाल के रख दिया और उनके परिवारों की गृहस्थियों की ऐसी लगन के अपने सब को सारे परिवार को ये बना दो सारे बालकों को ऐसा बना दो ऐसा ही इनको शिका दो उनमें ये देखा गया आपने देखना हो तो दूसरे मतों में इस्लाम वाले को देख सकते और यहां इनमें आज आजकल एक और बात वो पौराणिकों की परंपरा थी ना इसको ये रटवाओ इसको इतनी पूजा करवाओ इतना मंदिर में ले जाओ इतना इसके लिए वो करो ये करो इसको ये सिखाओ प्राय बहुत कम की कुश्वास हो रही है जो के पढ़ते लिखते हैं ना न लडके लडकी उ पौराणको मे वो जो पम्परा की परंपरा एकाद को वो, वो भी नहीं है स्थिति उमेाध परिवार को छोड़ो शे अब एक बात जानने की है उन्होंने ये स्थिति कैसे बनाई ये ऐसा कैसे आकृष्ट कर लिया इतने लोगों को उसमें एक बात है कि उनमें एक सेवा करने का प्यास डाला गया करो करने से वाच मिलेगा पूरा जो सेवा प लया सेवा करो सब कु मिलेगा तो सब का दिमाग रो सेवा करो सेवा सिले से तु प्रत्येक व्यक्ति दौडधूपर दिमागता कि सेवा कफलो जाउ याद्या दूसरा उन्होंने याद करवाया कि प्यार से रहो मीठा बोलो मीठा व्यवहार प्रेम से बात करो मीठी बातें बोलो कटुता नहीं वाद विवाद नहीं एक यह पाठ पढ़ाया एक उन्होंने एक पाठ उन्होंने यह पढ़ाया कि अपनी जो मान्यताएं हैं अपने जो सिद्धांत हैं अपने जो मंतव्य हैं अपने अपने मतों के उससे भिन्न किसी भी संप्रदाय की बात ना सुननी और ना माननी एक यह पाठ पढ़ा जो उन्होंने अपना मंतव्य स्वीकार किया है वो सिखाते हैं और वो यह पाठ पढ़ाते हैं ये जो हमने सिखाया है इसी को किसी मूल्य पर भी नहीं छोड़ना चाहे जो कुछ हो अपनी बातों को छोड़ के दूसरे की बात नहीं माननी है हमारे मंतव्यों से विरुद्ध कोई बात कहता है वो सुननी नहीं है तो इससे जो वो वो बताते हैं, उसमें वो रहते हैं उसमें रहते लोग. आ, उसके नहीं करते अच्छा है, है या बुरा है तो उसको वैसा, का वैसा माना हुआ और उसके विरुद्ध कोई बात मन्थन उनको कते के ऐसा करो, वो नही माने बा ये क हम जो हो शकाते हैको जा तु के चलो शङ्काये प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं करना कभी कभी कोई विशेष विद्वान उपदेश दे रहा हो वो कहे कि पूछो पूच्छो जै शङ्काये उ प्रश्न उ बाधक ये, ये शङ्काए मत उ प्रश्न मत उ इस वाद विवाद न जिको प्रश्न है जो उसने बताया उसके विपरीत सोचना विचारना काट छाट कमाणु च सिद्ध के कयत्नता उसी को उी काके च यदि प्रश्न है कि वो जो है उनकी मान्यता खण्डित यदि दूसरे की को लेकर दूसरेमाणु यदि विचारता व्यक्ति उी मान्यप मान्यता खण्डित अव खण्डित आस्था हि उत्तव वो उसकी जो श्रद्धा है जितना विश्वास है वो हटता चला जाए उसको रोक रखा उन्होंने इनके ऊपर शंकाए मत करो वाद विवाद कुछ नहीं करना एक और उपाय उन्होंने किया कि परस्पर जो हम बातचीत करते हैं संवाद करते हैं प्रमाण की बात करते हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है वो कहते हैं अनुभव जो है वो सब कुछ अनुभव जो व्यक्ति का है वो सब कुछ है। और हमारे बाबा जी और हमारे ये दादा लेखराज जी इन को इनको अनुभव हुए हैं परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया है और वो हमको दे गए या अब भी देते हैं साधारण व्यक्ति इन् बातो सुन सुनी प्रश्न नो को एका इ बुद्धि वीक्षित है या प्रश्नो का ज्ञान है व्यक्ति बात उक्ति बा उता है तो जब वो कोई वे उसका उत्तर नहीं दे सकते जैसे आप कहते हैं कि ईश्वर का ऐसे दर्शन होता है इस रूप में ईश्वर आता है इस रूप में उपदेश देता है वो कैसे आता है तो कैसे उसका पता चले आपको वो आता है कहते तो अनुभव की बात है अनुभव होता है हमारा अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि और अनुभव के तुल्य और कोई साधन नहीं अब ये तर्क उठाने वाला व्यक्ति कहता है आपका जो अनुभव होता है वो आपके लिए सत्य है अब ऐसा माना मेरा जो अनुभव होता है उसे विपरीत हो मेरे लिए सत्य है आप वाले में मेरे अंतर कैसे होगा अब यहां वो चुप है कोई उत्तर उनके पास नहीं इनमें से ऐसी बातों का उत्तर देने वाला एक भी व्यक्ति बुद्धि का इस रूप में दिवालिया निकला हुआ है और व्यवस्थाएं और सर्वस्व की आहुति सेवाएं अच्छा व्यवहार इसमें वो बुद्धिमान है यहां दिवालिया निकला हुआ है जानते हुए भी कैसे संगठित किया जाए कैसे सेवाएं करें तनवन नन कुमार समर्पित कर देना ये अभाव तो उसमें जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये बताइए, आपका अपना है, और मेरा अनुभव परमधाम ईश्वर अनुभव मै कु सर्वा व्यापक ईश्वर मे अनुभव कता सत्य मे झटि का प्रमाणया उपयो पीर् कहते है का प्रमाण प्रैा है स प्रमाणी प्रमाण या का ने अपि बिना प्रमाणी सच्चाय सच्चा कहते बता बणे सत्य निर्णयते क्या सत्या मनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्षमाण कहते जिको अनुभव बोलते प्रत्यक्ष प्रमाण कहते प्रमाण यदि प्रमाण हि नी जन आये कहे वी सत्य तो ये माना जाएगा फिर प्रमाण से आप काम नहीं लेते प्रमाण आपके काम का नहीं है तो आप कहते हैं अनुभव से इस पाठ अनुभव जिसको आप बोलते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव में जिसको आप बोलते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में और आप ये कहते हैं कि मैंने ये किया वो संप्रदायों का सत्संग किया वो किया उस समय आपका अनुभव क्या काम करता था। उन्होंने कहा जो उस समय मानता था। जिन चलता था। उसे कोई सार हाथ हा नगा उपलब्धि ने आने पश्न उता माता ले चले चल इमाने वो गत नो गल नी तु आगे गलत का प्रमाण ये भी गलत हो जाएगी जो पहले उसको थे आप, भायि के मे अनुभव पाते अनुभव पूजापाठ अप इो महोदय वा ये सत्य झूटा सेधोग कागे पाय उत्तर इधरी उधरी बात दूसी बा छेट देता टाळ मटोडे उपदेशको कध्यापको कचार्यो कोग्यता है योग्यता ये तो रहा इनकी योग्यता की बात और इन्होंने बाहर से इतना अनुशासन में रहते हैं इतनी सेवाएं करते हैं इतना प्रेम से बोलते हैं इतनी व्यवस्थाएं हैं उनकी सारी की सारी आवाज की व्यवस्थाएं अपने यहां तो प्राय ऐसी स्थिति होती है कोई विद्वा सन्सि चला भोजनगरम पानी ला तु पता नी मिलेगा नी मिगा प्रत्य जिना गम जिना ठण्डा चेत् ठण्डा शुद्ध सा इ ला चौडा है क्षेत्र और उसमें पूरी व्यवस्था आवास की व्यवस्था भवनो कुरी व्यवस्था शान्त वातावरण कि विशाल भ सत्सङ्ग आठ सौ सात सौ आधी आधी और वो लोग सुनते हैं शांत वातावरण किसी को कहने की आवश्यकता नहीं बात मत करो इतने उसमें रहते उनका सबसे बड़ा भवन जो है वो पांच सौ फुट लंबाई है ढाई सौ चौदह है और उसमें बीस हजार व्यक्ति बैठ के उपदेश सुनते उनके कहने के अनुसार भारत में इतना विषाद भवन इस नहीं अभी अभी दे दे उपदेश र मही म अभि अभि इस विशाल भा हा व्यक्ति स्त्री पर पुष् सत्सङ्गा है, आबु पर्वत, का। ये आबु, रोड का है। वो आबु पर्वत का भाग दूसरा है अलग सत्सङ्गे वा इीड है और उपदेश साधारण बात कुछ कही जाती है मोटी मोटी जैसे होती है कोई बौद्धिक स्तर पर कोई वैज्ञानिक स्तर पर कोई गहराई में कोई दार्शनिक गुत्थी सुलझाई जाती हो इसका कोई नाम निशान नहीं अब हम यदि वैदिक धर्म को आचरण में जाते हैं तन मन धन पर लगाते हैं और बाहर का व्यवहार हमारा ठीक है और व्यवस्थाएं हमारी बार की ठीक है दूसरों के तो हम भी उनकी बाति लोगों को अपने साथ जोड़ सकते अन्यथा परिणाम ये सत्य होते हुए हो भी विशुद्ध होते हुए हो भी ये पुस्तकों में रहेगा या कहीं व्यक्ति के जीवन में कहीं छुएगा नहीं तो ये बौद्धिक स्तर पर रहेगा ये इतना आगे चलता है ऐसी स्थिति बनी रहे आप भी आगे चल के यदि इसको आचरण में नहीं लाएंगे तो इतनी संपत्ति इतना सम्मान इतने अधिकार मिलते हैं उसकी चपेट में आप प्राय आएंगे आप जितने आपड़ने वाले ये स्थिति बनेंगे आपकी इन दोषों से बचना हो अपने जीवन को यदि सफल बनाना हो तो ये सारी वैदिक परम्पराओं को आप मन वचन शरीर से आचरण में लाएंगे पूरा बल लगाएंगे इसके लिए तप करेंगे त्याग होगा सेवाएं भी करेंगे विवेक वैराग्य प्राप्त भी करेंगे तब आप सफल हो सकते हैं और औरों को सफल बना सकते हैं तो इस प्रकार से आप सोचें विचारें और फिर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करें आपको बताया जाए शिकाया जाए सुनाया जाए उसको कितनी श्रद्धा रूचि से सुनना उसका कितना पालन करना अनुशासन में कितना रहना अनुशासन में रह करके क्या कुछ अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करना बाधाएं कष्ट सहते हुए कितना अध्ययन अध्यापन योगाभ्यास करना ये सब आपको जानना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा यदि आप इस रूप में इस प्रकार से आप नहीं सोचेंगे जैसे बताया गया तो आपकी गतिविधि सारे जीवन की अस्त व्यस्त हो जाएगी और अंत में कभी कभी ऐसा होता है वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है नास्तिक वो अपनी मान्यताएं जो उसने बनाई बानी थी उन्हीं का ही खंडन करनी बि यह रहेगी किसी किसी की सब चीज ऐसी नहीं होती ऐसी बन जाती है वो उसी का ही खंडन करता है जो उसने इतना पढा जो उसने इतना समय लगाया, उसी का ही करने के उड्डन जोर लाता पढा पढाया इदी आचरणे ये तु स्थिति अ